मैया ने हाथ पकड़ लिया बोले ये तो, तो पहनाने ही है ना अभी नहीं माने का जबरदस्ती पहनाने है कांटे कट जाएंगे तो पर ये कहते ना ना मैं तो नहीं पहनता मैं नहीं पहनूंगा ये सब क्या ये मेरे मेरे को तो पैर में लग जाएगी नहीं पहनूंगा हम यशोदा रानी ने बड़ी बड़ी युक्तियां दी पर ये नाहीं ना करते रहे आखिर वहां से कृष्णा अस्वानी थी उपाय नहीं, नहीं कार्य ना हटा दिया उनको अलग कर दिया और नहीं पहनूंगा अब मैया ने सोचा क्या करें तो सोचा कि दाऊ पहले पहन लेगा तो शादी पहन ले मैया के मन में युक्ति सूझी कि दाऊ पहन लेगा तो ये पहन लेगा पर मैया को तो ये, ये पता नहीं कि इन दोनों के तो एक ही तार बचता है <laughs> तो ये श्याम सुंदर के हृदय की छाया ही दाद जी का हृदय है कद का स्पंदन होता है सब इसमें हो जाता है उन्होंने भी कहा नहीं मैं भी नहीं पहनता नहीं पहनता तथा कृष्ण भाव अनुभवता रामीणापी तथा अनुमथन राम ने भी अतिकाल न हो जाए तो महर्षि ने भी कार्य देय नहीं करनी चाहिए शंख तो ध्वनि हुई बड़ी जोर की शंख ध्वनि बड़े जोर की हुई शांडिल ने कहा शंख बजाओ तो शंख बजाओ माता आरती का थाल लेकर जा आई आरती का थाल लेकर के मैया आई रोहिणी जी आई और गोप रमणिया सब ने मंगल गीत गाने शुरू किया आज उत्सव महामहोत्सव है अब वो आरती मैया ने उतारी अब इन्होंने जाने का उपक्रम किया चले हरि वत्स चरावना जशो तो मत करत आरती साजे सब शुभ साज मंगल गान करत ब्रज बन था मूतिन पूरे था हंसत हसावत वत्स बाल संग चले जात गोपाल मिला हो गये तो आज भी आज तो पहला दिन है ना रोज ही तो होगा यहाँ पर आज तो उनको उनका जाना महामहोत्सव है तो हरेक दरवाजे पर तैयारी है इनके उत्सव की सारी गोपांगनाएं जो है वो न्यौछावर करने के लिए खड़ी हैं बोले यहां खड़ा होगा इस पर न्यौछावर डालेंगे आरती उतारेंगे तो घर घर आरती सगी सब सबके तो बच्चे साथ है, हैं वैसे भी तो मैया ने आरती उतारी सब घरों में आरती उतरेगी तो समस्त गोपियों के घरों में जिन जिन के बच्चे जा रहे हैं तमाम मणियों से आरती उतारी जा रही है और मैया तो डर गई थी बोले ये ठीक नहीं होगा लोग क्या कहेंगे अपने घर में आरती तो उतार दी फूल नहीं बरसाए गोपियों ने काम हम बरसाएंगे फूल मैया नहीं बरसाए तो क्या हम तो लाला पर बरसाएंगे तो गोपियों ने तमाम फूल इकट्ठे कर लिए बड़े सुगंधित सुगंधित फूल तो प्रत्यागार द्वार सर्वाभिर् अन वरवर्णिनी घर महाधरी निर्वंछमानौ दीपायान मणिधिर नीराज्य प्रफुल्ल सुलभ प्रसूनिर अभिवृश्य मनौ सबने आरती उतारी और सबने श्याम राम पर फूल बरसाए सुगंधित फूलों की वर्षा की अब आज पहले पहले जा रहे हैं ना तो बाबा अभी साथ साथ चलते हैं यशोदा मैया भी साथ साथ आई और नगर के निवासी भी साथ साथ अब चले जा रहे हैं अब वो अब साथ चले तो जरा संकोच रहे ना तो बाबा आप जाओ ना बहुत देर हो गई लौट जाओ मैया तू लौट नहीं जाती ये देखते हैं इनको तो जल्दी लग रही है कूदने की खेलने की फाड़ने की शरारत करने की तो मैया के सामने जरा संकोच होता है बाबा के सामने कम संकोच करते थे बाबा ने कभी इनको डराया नहीं मैया डराती तो सोचती कि बाबा कुछ देर सांस भी रहेंगे मैया चली जाए ये तो अब उनका मन नहीं माने कुछ दूर लड़ा भी जाते थोड़ा सा और आगे चल थोड़ा सा और आगे निकल जाए तो ये साहब हट करके बैठ बोले तु, तु, तु, तु, तु, तु, तु, तुम तुम तुम नहीं लौटोगे तो हम बढ़ेंगे नहीं आगे ये क्या आवाज हम गुजार नहीं देते इतनी देर हो गई तो अब क्या करें कुछ दूर आगे गए आकर नंद बाबा ने कहा कि से कि भाई कि जैसे राजी हो वैसे करो चलो अब तो मैया का मन न माने मैया के मन में आकर ये अकेला भेज रही हूं कभी आज तक इसको अकेला कहीं भेजा नहीं घर से बाहर जाता तो मेरे मन में शंका लगी रहती किसी गोपी घर जाता तो मैं डरी रहती और इसमें तो जूते भी नहीं पहन जूते पहन लेता तब भी एक चिंता मिटती तो मैया के हृदय में बार बार नया नया भाग उठता है मैया को बुलाया बेटा देख तू बड़ा है और तू समझदार है और ये तो देखता है ना ये तेरा भाई ये बड़ा चंचल है बड़ा ढीठ है मैया की कहते कहते आंखों में आंसू गए और बड़े उपदेश दिए मैया ने रोज रोते हुए मैया ने कहा देख दाऊ सारा भारतीय पर है भला मैं तेरे भरोसे भेज रही हूँ इसको कन्हैया को नहीं तो भेजती नहीं हाथ पकड़ा दिया कर पकड़ाए नयने भरिया सुवन सकल संभार दाऊ दीनी मैया ने हाथ पकड़ा कर आंसू भर करके और सारी संभाल का भार दाऊ जी को दे दिया अब ये मैया को लौटना पड़ा लेकिन जूते पहर में नहीं तो भगवान की योग शक्ति ने माया शक्ति ने देखा तो अपने आप काम हो रहा था ये इसीलिए तो मैया पहना रही थी ना जूते कि कहीं पत्थर गर न जाए कोई कड़ी जमीन हो उस पर पैर न चला जाए कठिन भूमि कोमल पदगामी का मारायण भूमि बड़ी कठिन तो आज तो भूमि को नरम करने वाला दल आगे आगे जा रहा है रास्ता कोमल कर दीजिए बछड़ों का दल बछड़े तमाम कूदते जा रहे हैं आज तो जमीन को अपने खुरों से खोद रहे हैं ना खोद खोद करके मानो मानो वो रास्ते के रजिकनों को पीसते चले जा रहे हैं जुगुमाय ने काम किया तो वो ऐसा हो गया कि वो जो ब्रज की रज थी वो मानो काजल से बन गई नरम नरम बिल्कुल कोमल कंकर और ये कांटे और कंकर सब के सब मानो चूर्ण विचूर्ण हो करके पिस गए और भगवान उन उस भूमि पर नरम नरम भूमि पर चरण अपने टित मजे में जा सके कहीं कुछ गे नहीं इस प्रकार का उन्होंने पहले से ही बना दिया दुष्कट गणना गोधनानी तू नूनम तदवधान तदाकूल्याखर खर खुर खनन खुर मृण मयरेणुन पुष्प ऋणुन विधा शर्करा कंटकादा संध्याय तदीय तो चरण प्रचार भूमिं सुख संचार तया कार ऐसी जमीन बनादी कि जिससे बड़े सुख से पैर रख करके भगवान श्याम सुंदर जा सकें किसी प्रकार से इनको कोई भी रस्ते में कष्ट न हो काटा न गड़े कुछ न इस प्रकार वो और स्वयं आज देवी पृथ्वी जो है ये स्वयं आज बड़ी सावधान है ये श्री श्याम सुंदर के महान में चरणों का स्पर्श पाकर ये आज पुलकित हो रही है धरती और ये पृथ्वी के अधिष्टात्री देवता जो है उनको मानो प्रतीत हो रहा है कि भगवान के प्रत्येक चरण रखने में एक अमृत की वर्षा हो रही है और उससे उस धरती का एक एक रजकण सिक्त हुआ चला जा रहा है छिड़काव हो रहा है कहे का भगवान के चरण स्पर्श से बहते हुए रस का सुधा रस का तो इसलिए पृथ्वी स्वयं आज रसमई हो गई है वहां पर कठिनता रही नहीं कठोरता रही नहीं रसमई बन गई और जो वृंदा बनके के देवता रही अजिदेवी जो वृंदा कानन की उनके मन में आया कि आज श्री कृष्णचंद्र इधर से जा रहे हैं तो जहां जहां पर ये भगवान का लीला विहार होगा वहां वहां पर उस भूमि को सजाने के लिए संवारने के लिए वो स्वयं पहले से व्यस्त और उस वृंदावन की धिष्टात्री देवता के पास जो कुछ भी उनके खजाने में भंडार में संपत्ति है सजाने की वो सारी की सारी आज देखकर पृथ्वी के साथ सहयोग कर रही है कि सजाओ बयन खूब आज पृथ्वी देवी की ध्रष्टात्री देवता और बन के ध्रष्टात्र देवता दोनों मिलकर आज सजाने में लगी है अब बजेन्द्र नंदन के कोमल कोमल वो पद कमल स्थापित हो जाए इस प्रकार की भूमि अपने आप ही बन गई और फिर आवश्यक जितना श्रृंगार था उससे अपने आप विभूषित हो गई वसुधा च सुधा से एक तभी चरण संचारणीना मनुआना वृंदया सह तनुवाना योगम तनुआना तदाकूल्यावशेषम निर्वशेषम चकार तो इस प्रकार से ये वृंदावन की भूमि सुंदर बन गई बाबा को ही गए थे और अब ये जाते जाते दूर से पुकारा मैया ने अरे कन्हैया दूर मत जाना तू बड़ा चंचल है अरे दाऊद देखना भैया जहां नरम गरम घास होना उसी पर जाना कड़ी घास में मत चले जाना और भैया जब पहला दिन है रात तो मत रहना जब भी लौटिया दोपहरी को लौटिया में क्या अरग है इस प्रकार से जाती हुई ये मैया और दूर से पुकार पुकार कर कहती गई कहते हैं कि भाई सच्ची बात तो है कि यशोदा की आत्मा तो साथ ही गई ये केवल छाया लौटी दोनों को मनु दिख रहा है स्पष्ट कि राम श्याम सखाओं के साथ खेलते हुए ये बछड़ों का संचालन कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर ऐसा हुआ मनु सीखे हुए रहे मनुष पहले से सीखे हुए वो चाह रहे ना बछड़ा चला नहीं तो आज भगवान बड़े मधुर मधुर ये खेल कर रहे हैं अब खेलों का वर्णन जो है ये यहां इन दो श्लोकों में कर दिया है सुखदेव जी ने उसका थोड़ा सा विस्तार है तो ये सब मजे में वहां गए जा करके अब बछड़े चढ़ाया लगी खेलने लगे और आकाश में बार बार आज देव वाद्य बज रहे हैं और जय जय की पुकार उठ रही है देवताओं में सब लोग चा, चा, तो बच्चे दिखने लगेगी कौन बोलता है ऊपर कौन बोलता है इतने में मैया की भेजी हुई छाक आ गई सब बैठ करके धूप पर मजे में खाने लगे और बड़ा सुन्दर वहाँ पर दृश्य हो गया अब ये देवता जो सारे थे ना वहाँ के जो देवता ये सब गोपो के वेश में हुआ आ गए नंद बाबा ने भेजा जरा देखने के लिए समाल उमाल कर ले क्या क्या हाल है तो ये राम श्याम को देखते हुए अष्टात्र देवता सदल बल ये चल, चल रहे हैं और इस जोड़ी को देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं बस इस देवता जो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं ये सुन करके आज का समाप्त ये अब कल से ठीक साढ़े सात में शुरू करने का विचार है साढ़े नौ में समाप्त इसमें अदल बदल करनी हो तो जैसे आप लोग कहें वैसा कर दें देर होती है तो ये अब जो आइए भगवान श्याम सुंदर की बन की झांकी एक थोड़ी सी कर लीजिए बड़ी सुंदर सुंदर सुंदर सब सुंदर है बर ली रस सुंदर श्याम सुंदर बीला सुंदर बोलत बचन रस सुंदर जा कपोल बीरा जतु सुन्दर चारू कपोलू सुंदर उड़त जुबानी बनम सुंदर चारू कपो राज सुंदर भूरत जुबानी बनमाल सुंदर चरण सुंदर है नखणी सुंदर चरण कुल हे मुजरा सुंदर कुंडल हे मुजराल सुंदर मो बाहु विषाल सुंदर मोहन चपल किए सुंदर ग्रीवा बाहु विषा जोड़ी अतिरा ब्रज को आवत ह सुंदर चार ये सुरदास दास जोड़ी अतिरा ब्रज को आवत सुंदर आल सुंदर श्याम सुंदर बर सुंदर बोलत बचन दशा बुराली लाली श्रीमनम हाँ। श्री गोपाल बृंदाण्यपुरगोविंद प्रबदेह दीनाहकारक वंदे कुंदमरिंद जलायटाक्ष शिशुगोपदेश ण वंदपीठावन वसुदेवस्मी नवजलधरवर चंद्रको दुभासी कर्णम विकसित स्वरण मंदहा कनक ऋचिदुकूल चारुबरचोल कमपी निखिलसारो गोपीकुम वंशी दूषितकनीरदाभतांबराजलाधरोा मौन सुंदर मुखादर इंद्र नेत्रा किमपि तत्त्वमहं नजाले सह अदूरे भोपालकयासी वत्सा नानाक्रीड़ा परचिद वादय विवादयतु वेणु क्षेय क्षेपत क्वचि क्वित्द किंकिचित्ूवृष वृषाण नर्दंत लूथा ते पर अतंतुेर तो प्राकर्तव्य था